भाष्य में समन्वय अधिकरण का पूर्व पक्ष पर विचार कर रहा है मंत्रों के संबंध में जो पूर्व मीमांसा में जो विचार है उसको टीकाकार दिखा रहे थे वहां मंत्र का अर्थ क्या है तात्पर्य क्या है इस विषय में दो पक्ष है वहां का पूर्व पक्ष और सिद्धांत तो वहां का पूर्व पक्ष ने तदर्थशास्त्राद इत्यादि नौ हेतुओं से ये सिद्ध करना चाहा ये अदृष्ट के लिए ही मंत्र का प्रयोग होता है उसमें ज्ञान पूर्व में होने की आवश्यकता नहीं है किंतु तो सिद्धांत में उसको अन्य प्रकार से कहा मंत्रों का जो उच्चारण है वो अदृष्ट प्रयोजन के लिए है किंतु प्रयोग विधि के लिए प्रयोग के संबंध में विनियोग के संबंध में मंत्रों का अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए क्योंकि उसके बिना उस मंत्र को उस स्थान पे प्रयोग करना नहीं हो पाएगा इसलिए उसकी जानकारी चाहिए तो ये दोनों की व्यवस्था बताए तो सामान्य रूप से मंत्रों का आदृष्ट प्रयोजन रहेगा इसलिए उच्चारण करने मात्र से आदृष्ट प्रयोजन होता है वो कब होगा जब विधिवत आप उच्चारण करेंगे जब आपको मन में आया जैसा स्थान में जहां आया ऐसा करने से नहीं होता है जैसे आजकल बहुत सारे लोग अपने मोबाइल आदि में ट्यून बना के रखे हैं मंत्रों का स्त्रोत्रों का तो वैसा कहीं भी सुना कहीं भी करता ठीक है उससे क्या है याद हो जाता है बात बात स्मरण होता है इतना तो प्रयोजन है किंतु ऐसा किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार करने से मंत्र से अदृष्ट उत्पन्न नहीं होते अदृष्ट की उत्पत्ति विधिवती मानी जाती है कि विधि के अनुसार आप करेंगे उससे पुण्य उत्पन्न होगा विधि के अंतर्गत पुण्य होता है तो इसीलिए सामान्य रूप से उच्चारण मात्र से पुण्य तो होगा अदृष्ट उत्पन्न होगा विधिवत करने से किन्तु आप प्रयोग करना चाहते हैं उसके लिए आपको निरुक्त का अध्ययन करना है मीमांसा दर्शन का अध्ययन करना है कल्पसूत्रों का अध्ययन करना है इन सबके द्वारा ही उसका ज्ञान होगा तो ये सब अर्थ के अंतर्गत आ गया इसीलिए अर्थ ज्ञान दृष्टफल में स्वाध्याय विधि के अंतर्गत ही दृष्टफल में माना गया है ये ये व्यवस्था दी तो यहां परिसंख्या विधि को माना गया तो परिसंख्या विधि में विशेष विधान करने के कारण परिसंख्या विधि के अंतर्गत इसको इस प्रकार से करना है यह सिद्धांत कहा था सिद्धांत ने कहा अविशिष्टस्तु वाक्यर्थ अविशिष्टस्तु वाक्यर्थ कि लोक में वेद में दोनों में ये देखा गया है कि जब वाक्य का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ जानने के लिए अर्थ जान करके अर्थ जानने के लिए होता है हम कभी कोई वाक्य दूसरे को कहते हैं किसके लिए कहते हैं वो उसका अर्थ समझ के कार्य करे इसके लिए कहते तो वाक्य प्रयोग का सामान्य नियम ही ये है कि अर्थ की जानकारी यह ना प्रकार है ना चाहिए इसीलिए यहां भी ऐसा ही समझना होगा क्योंकि यहाँ भी वाक्य प्रयोग है शब्द प्रयोग है शब्द प्रयोग सामान्य के लिए एक नियम है तो उच्चारण फलत्व और उच्चारण में उच्चारण करने के बाद सही उच्चारण होने के बाद उसमें अर्थ प्रकट करने का सामर्थ्य ये सब होता है नहीं तो कहना के ना प्रकार उच्चारण करने से हो जाएगा किंतु ऐसा आपको उच्चारण करना पड़ेगा जिससे सुनकर दूसरा समझे उसका अर्थ समझे किस प्रकार उच्चारण करना पड़ेगा आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो नहीं समझ पाए तो ये सब है इसीलिए ये विधान चाहिए इस प्रकार दोनों का विधान चाहिए ये कहा था इसकी टीका आगे है उसी पृष्ठ में टीका आ गए है यह अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ सूत्र आया था उसके आगे की पंक्ति है लोक वेदयो शब्दा अर्थाविशेखा इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं लोग में वेद में दोनों में देखा गया है शब्दा नाम अर्थ अभिषेका शब्दों का अर्थ संबंधी अविशेष देखा गया यानी शब्द अर्थ संबंध करके ही वाक्य का उच्चारण होता है वो दोनों में समान है लोगे फलवद उच्चारण दृष्टि है वेदे भी उच्चारण से तथार्थ लोग में भी जो शब्द का उच्चारण करता है वो अर्थवान शब्द का उच्चारण करता है और अर्थ प्रयोजन होता है इसलिए फलवद उच्चारण दृष्टि उच्चारण का कोई फल होता है वेदे भी मंत्रोच्चारण से तथा इसलिए वेद में भी मंत्रोच्चारण को वैसा ही समझना चाहिए अप्रकाशित यज्ञ तदंगे च यागा सिद्धे यदि मंत्र का अर्थ नहीं समझेंगे तो अप्रकाशित रहेगा ये मंत्र का स्वरूप का ज्ञान अप्रकाशित रहे नहीं जाना हुआ रहेगा ऐसे में यज्ञ में अथवा तद में इसका प्रयोग सही नहीं होगा तो याद सिद्ध नहीं होगा याद असिद्ध हो जाएगा क्योंकि वो जानकारी नहीं रहती इसलिए वो जानकारी को ऐसा रखना जरूरी होता है और उन शब्दों का अर्थ का भी संबंध होना होता है और जहां तक मंत्र कहा आगे क्या कह रहा है ये भी समझना होता है मूल मंत्रों में ऐसा आया तो अब ऐसे में आप जो है समझे भी ना नहीं कर सकते और सामान्य जो उच्चारण करके वेद पाठ मात्र उच्चारण करके जो करता है उनके लिए तो सामान्य है वो करे न करे वो सामान्य हो जाएगा उसका अर्थ अदृष्ट रूप से पाएगा किंतु प्रयोग में नहीं हो सकता जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था छांदों के उपनिषद का अध्याय में यदेव विद्य उपनिषदा तदेव वीर यदेव विद्या करोदी उपनिषदा श्रद्धाया उपनिषदा तदेव तदेवीतरमती तो ये जो मंत्र है यदेव विद्या करोदी श्रद्धाया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवती इसमें वीर्यवत्तर ऐसा शब्द किया गया यानी विशेष वीर्य उत्पन्न होता है इसका मतलब सामान्य वीर्य तो उसमें रहेगा आप विद्या से करें विद्यामान वहां अर्थ सहित उपासनाओं का ज्ञान रहस्यों का ज्ञान कोई भी कर्म आप कर रहे हैं कर्म का रहस्य क्या है उसके देवता कौन है उससे क्या अर्थ निकालना है ये सब विद्या है वहां तो उस विद्या के द्वारा श्रद्धा उपनिषदा श्रद्धा से बहुत विशेष श्रद्धा से और रहस्य को जानकर यदि करेंगे तो रहस्य तो दोनों प्रकार से होता है जो उपनिषद आदि को रहस्य शब्द से कहते हैं तो उसमें अनुभव भी जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से किसी से विद्या प्राप्त करके आप करेंगे तो उसका वीरवत्तर अधिकार विशेष वीर्य होता है तरप प्रत्यय लगाया कम्पेरिजन किया इसका मतलब सामान्य रूप से वीर्य होता है ये एक अधिकरण आगे आएगा इसमें विचार करेंगे कि वीर्यवत्तर के लिए हर जगह होना जरूरी नहीं है वो सामान्य रूप से करने पर भी ऐसा होता है क्योंकि उठस्थि चाक्रायण के आगे कथा है उषस्थिति चाक्रायण के दृष्टांत में यही दिखाई पड़ता है वहां कर्मकांडी साववेद आदि का गान कर रहे थे अब वो विशेष ज्ञान उनको नहीं था सामान्य प्रयोग का ज्ञान था उससे उच्चारण करके कर्म कर रहे थे तो शस्ति चाक्रायण वहां पहुंच गया उन्होंने कहा कि मैं विशेष उसका जानकारी रखने वाला हूं विशेष जानकारी रखने वाले के सामने आप सामान्य जानकारी रखते हुए कर्म करेगा तो आपका निष्फल हो जाएगा और फिर गिर जाएगा इस तक तो ये दिखा रहा है कि विशेष जानकारी वाले व्यक्ति के उपस्थिति में आप सामान्य नहीं करना चाहिए क्योंकि विशेष जानकारी वाले उपस्थित व्यक्ति को सम्मान देकर के उनकी जानकारी लेते हुए करना चाहिए अन्यथा आप सामान्य ज्ञान रखते हैं तो सामान्य कर सकता है तब वो चारों जो है ऋतिक डर गए सावेदी थे तो वो डर गए कि क्या करना अब वो आ गया उसी चाक्राह बड़े पंडित दिखते हैं और उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मेरे सामने ऐसे करेंगे तो तुम्हारा फिर भी जाता है मैं वो तो फिर वो, वो सब काम बंद कर दिया बंद करके इसके पास ये तो आप बताइए आपने ऐसा ऐसा बोला था उसका क्या तात्पर्य फिर वो रहस्य बताता बोलता है कि इसलिए मैंने ऐसा कहा था तब वो समझते हैं फिर आगे करते हैं इत्यादि होता है फिर वो कर्म तो वही करेंगे जो वर्ण किया वो वही लोग करेंगे लेकिन ये बैठ करके उनको देखेंगे फिर दक्षिणा उन्होंने कहा कि वो और कुछ करना नहीं कर्म तो अब करेंगे और सबको जो दक्षिणा देंगे वही दक्षिणा मुझे भी दे दीजिए उतने से हो जाएगा ऐसा करके उन्होंने समझाया तो इस कथा से मालूम पड़ता है कि कर्म निष्पन्न नहीं है किन्तु तो विशेष जानकारी से करने से विशेष फल उत्पन्न होगा यही निर्णय दिया तो सामान्य से सबका फल होगा इसीलिए सामान्य अध्यक्ष तो उसमें रहेगा ये कहा ध्यान में रखना चाहिए वेद में अप्रकाशित तो अर्थ का यागादि में विशेष प्रयोग नहीं हो सकता इसीलिए उसका ध्यान रखना चाहिए तदर्थ यज्ञादि प्रकाशन कर्मण्य उपकारो मंत्राणाम तदर्थम का उसी के लिए ये तदर्थम का पहले कहा ना तदर्थ शास्त्र तदर्थम बने यज्ञादि प्रकाशन न कर्मण्य यज्ञादि का सम्यक प्रकाश से प्रकाशन करता हुआ कर्म में उपकार करने के लिए ही मंत्र होते हैं और उन मंत्रों का तत्सबधी ज्ञान का विशेष कार्य होता है तदव वेदाता मंत्रवत अब यह पूर्व कह रहा है इस प्रकार वेदांतों का भी मंत्र के समान कर्म तदेतुआदिवीर्वाक्यक्यता कर्म समवायिव सिद्धवत्त मंत्राधिकरण प्रवृत्तमी भाष्या का अर्थ हुआ था इसी प्रकार पूर्व कहना चाहता है वेदांतों का भी मंत्र के समान मंत्र में जैसा होता है वैसा कर्म तद हेतु या तो कर्म का वादी है या तत्सबी हेतु का वादी कर्म को कहता है कर्म को करने के लिए कहता है या जहां कर्म का संबंध कुछ नहीं मिलता है वहां तत्सबंधी देवता को या द्रव्य आदि को लेना चाहिए कई प्रकार से द्रव्य के अंतर्गत स्थान आदि का भी होता है काल आदि बहुत सूच है तो इन सब सबका संबंधित्व ना वेदांत को मान लेने पर अर्थ लग जाएगा कोई दोष नहीं तो विधि भी ही वाक्य एक वाक्य दया विधियों के साथ वाक्य एक वाक्य वाक्यता होती वाक्य एक वाक्य करके कर्म समवायित्व कर्म समवायी मानना चाहिए कर्म समवायि मन कर्म, कर्म संबंधी ऐसा सिद्धवत कृत्य मंद्राधिकरण प्रवृत्त भाषा इस प्रकार मान करके वहां पूर्व मीमांसा मंद्रा मंद्रा मंद्रा में मंद्राधिकरण का प्रवृत्त हुआ मंद्राधिकरण का अर्थ हुआ मंद्राधिकरण का यह तात्पर्य हुआ वहां मीमांसा में जो द्वितीय पाद में मंद्राधिकरण ये ये निश्चय किया था ऐसा ही यहां भी होना चाहिए यही भाष्य का अर्थ है ठीक है आगे टीका देखिए कर्म मंद्राणा अब भाष्य के आगे पंक्ति लगाने के लिए टीका दे रहे हैं जो प्रासंगिक बात हो गई वो हो गया कर्मकांडीय मंत्राणाम विधि भीक्य एक वाक्य भी। प्रकरणातरस्थ वेदांता स्वाथनिष्ठत्व प्राण्य नीतिशंका ये सिद्धांत की ओर से शंका है ये बार बार जब शंका आते हैं कल जो मैंने बताया इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन शंका करना ये तो पूरा उलट जाएंगे समझ में नहीं आता कौन बीच में शंगा कर रहे तो कौन सिद्धांति है कौन पूर्व पक्ष है यही सब इसमें देखना पड़ता है बहुत बारीकी से चलना पड़ेगा कि कौन कब बदल रहा बीच बीच में कुछ पूछेंगे तो ऐसा पूछने पर कौन पूछ रहा है कि सिद्धांति का कथन है कि पूर्व पक्ष का कथन है और कभी कभी बहुत निकट रहते हैं तो दोनों का अलग समझना मुश्किल होता है भ्रम भी हो जाता है कि पूर्व पक्ष कह रहा है कि सिद्धांत कह रहा है ऐसे भी होता है अब सामान्य रूप से यही है जब पूर्व पक्ष भाषा चलेगा तो वहां प्रश्नकर्ता सिद्धांत होता है और जब सिद्धांत भाषी चलेगा तो वहां प्रश्नकर्ता ये टीका में आसंख्या आसंख्या आदि आएंगे वो तो पूर्व पक्ष होगा और कभी कभी इन दोनों के बीच वाले भी एक एक रहते हैं पूर्व पक्ष का भी एक एकदेशी एक होता है मुख्य पूर्व पक्षी और उसके एकादेशी एक होता है और सिद्धांती का भी मुख्य सिद्धांती और एक-एक एकदेशी होगा एक देशी बीच में रहते हैं कभी कभी आता है अच्छा यहां पूछ रहे अभी तक यह निर्णय हो गया मंत्र अधिकरण के समान इच्छी प्रमिति होनी चाहिए वेदांतों की ऐसा कहा तब कहते हैं यहां सिद्धांती पूछते हैं कि कर्मकांडीय कांडीय मंत्राणाम विधिवीर वाक्य वाक्य एक वाक्य कर्म कांडीय मंत्रों का विधियों के साथ विधि जितने विधि वाक्य आए हैं कर्म के विधान करने वाले साक्षात वाक्य जिसको आप पूर्व विधि करते उन वाक्यों के साथ वाक्य एक वाक्यदा होने पर भी अब ये वाक्य एक वाक्यदा पद एक वाक्यदा है हाँ। तो क्या है जानता है हाँ? एक वाक्य एक वाक्यदा होते पद एक वाक्यदा होते हैं ये भी आएगा ये सब विमान सब वाक्य इस ज्ञान का ये है एक का तात्पर्य पहले समझो एक वाक्यता जो प्रसंग चल रहा है उपक्रम उपसंहार आदि जो षटलिंग कहा इन सबको लेकर के एक अर्थ में एक तात्पर्य में निर्णय हो जाएगा तो उसको कहते हैं एक वाक्यदा उपक्रम उबक्र, उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल उपबत्ति अथवा ये जो षटलिंग है इनको लेके जब एक अर्थ को निर्णय करते हैं तब उसको एक वाक्यदा कहेंगे ठीक है अब ये एक वाक्यता का अनेक पक्ष है जिन प्रमाणों के द्वारा अनेक वादों को मिला आप कहेंगे वो सब में एक वाक्यता रहे नयायिक मीमांस न्यायिक वैशिष्य ये मानते हैं कि जो पंच अवयव वाक्य होता है पंच अवय वाक्य प्रयोग कर प्रतिज्ञा नृतांध हेदु इत्यादि जो पंच अवय वाक्य है उसको लगा करके जो कार्य होता है उसका तात्पर्य जहां निकलता है वो एक वाक्यता का ऐसा मानते हैं वो निगमन स्थान में जब आएगा तो उसका तात्पर्य इस प्रकार से ये उनका कहना है और सामान्य में लौकिक में यही होता है कि एक घंटे का प्रवचन किया तो उसका जो तात्पर्य है वही एक वाक्यता कहे जाते हैं सभी वाक्यों का तात्पर्य एक में जुड़ जाए ये सामान्य अर्थ है किंतु यहां विशेष अर्थ है ये एक वाक्यता को दो विभाजन में करते हैं पदा एक वाक्यता वाक्य एक वाक्यता इसलिए यहां दो तीन बार आया ये वाक्य एक वाक्यता पद एक वाक्यता वो एक वाक्यता में दो जोड़ दिया पहले ये वाक्य एक वाक्यता क्या होता है कि जितने वाक्य आए हैं है ना जो प्रत्येक वाक्य का शब्द का अर्थ अलग अलग रहेगा भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपाद प्रतिपादक हो वाक्यो हो आकांक्षावशेन ये इसका इसकी व्याख्या है मैंने अनेक वाक्य कहा सभी वाक्य में अलग अलग कर्ता थे क्रिया थे सब कुछ था कि भिन्न संसर्ग वाले तो भिन्न संसर्ग हो भिन्न संसर्ग संसर्ग मैंने संबंध कर्ता क्रिया आदि का सभी संबंध अलग अलग हो ऐसे जैसे हम लोग प्रवचन आदि करते हैं तो ऐसे होता है बहुत अलग अलग वाक्य कहते हैं हरेक का संबंध अलग अलग होता है अलग अलग होने के बाद सबको जोड़ता है तो भिन्न संसर्ग संबंध प्रतिवादक जो वाक्य है उनका उन वाक्यों का एक दो दो या दो से अधिक तो एक में तो वाक्य एक वाक्य आवश्यक नहीं है दो से अधिक हो तब जाइए तो इसीलिए उसमें, उसमें आकांक्षा वश्य महावाक्य आकांक्षा के वश से वहां आकांक्षा करेंगे कि पूर्व वाक्य को जो कहा उसमें क्या अपेक्षित था वो आगे जाके कहा आगे जो कहा उसमें क्या अपेक्षित है वो पूर्व में कहा जैसे हम संगति की बात कर रहे हैं कि ये सूत्र ये सूत्र के बाद क्यों आया तो आपस में जोड़ने के लिए चाहिए ये सूत्र के पहले सूत्र के बाद द्वितीय सूत्र क्यों आया पहले सूत्र के बाद तृतीय सूत्र या चतुर्थ सूत्र क्यों नहीं आया प्रश्न कर सकते हैं तो वहां जोड़ना पड़ेगा इसी प्रकार वो तात्पर्य को समझ करके उसको जोड़ते हैं इसलिए महावाक्य उसी को कहा जाता है हमारा जो महावाक्य होता है ये आज महावाक्य ये भी कुछ इसी अर्थ में आते हैं पूरा उपनिषद का सार इस प्रकार से सारा वाक्यों का सार ये करके महावाक्य महावाक्य मान बहुत लंबा चौड़ा वाक्य ऐसा नहीं होता है महातात्पर्य थे ले भी ऐसा ही है एक वाक्य बहुत छोटा रहेगा किन्तु वो बहुत वाक्यों का तात्पर्य रहेगा समझ रहे महावाक्य है ये महावाक्य जो होता है महावाक्य में एकार्थत्व जो समझ में आता है आपको उसको वाक्य एक वाक्यता करते इसको वेदांत में अखंडार्थ अखंडार्थबोधकत्व भी करते ये शब्द भी आगे आएगा अखंडार्थ अखंडार्थबोधकत्व जैसे तत्वी वाक्य का अखंडार्थ बोधकत्व तो ऐसा मानते हैं क्यों वेदांत में अद्वैत मानने के कारण उस वाक्य का तात्पर्य सारा मिला के एक में ही परिवसित हो जाता है और एक जो अपर्यावसित होता है वो अखंड होता है ठीक है तो ये प्रक्रिया को मन में रखना चाहिए क्योंकि ये आप आ, कोई भी अध्ययन करते हैं ये वेदांत आदि अध्ययन करते हैं तो बहुत जरूरी है कि कैसे ये निर्णय लिया जाता है वाक्यवाक्यता कैसे करते हैं। इसको समझना जरूरी है उसके कई प्रमाण होते हैं वाक्य वाक्यता निश्चय करने के लिए श्रुतिलिंग वाक्य आदि प्रमाण भी होते हैं षटलिंग प्रमाण भी होते हैं यदि नयाय के हिसाब से आया तो वहां उनका जो पंचावय प्रमाण होता है इत्यादि सतत प्रमाण के अनुसार होते रहेगा वाक्य वाक्यता अब ये वाक्य एग वाक्य में उसके पीछे जब जाएंगे वाक्य एग वाक्यता महाप्रकरण के अनुसार लिया जाता है प्रकरण दो प्रकार के होते हैं अवामधर प्रकरण और महाप्रकरण महाप्रकरण के अनुसार लिया जाता है ये अंग संबंध एक प्रकरण में दो अवय होगा एक मुख्य क्रिया होगी मुख्य अर्थ जो होगा और उसके संबंध में जोड़ा गया दूसरा अर्थ भी होता है जो अंग अवय कहते हैं उसके संबंधी जो भी होगा उसी को जोड़ करके कहा जाता है जैसे दर्श पूर्ण माताभ्याम विजय एक वाक आया ये महा है ये महाप्रकरण है वो पूरा प्रकरण का नाम दर्श के प्रकरण है जैसे अग्निहोत्र प्रकरण दर्शपोष प्रकरण दर्श पूर्णमाशा के प्रकरण और अश्वेध प्रकरण ऐसे ऐसे प्रकरण आता है तो ये दर्श प्रकरण में फिर समिधो ये तनु नागम यधि इडो ये ऐसे ऐसे वाक्य आया वो बाघ में आया है ये अंग क्रियाओं को दिखाता है दर्शपूर्ण जो याग के अंतर्गत दर्श याग में पूर्णमास याग में पांच अवयव है जिनको अनुयाज प्रयाज आदि आते कहते हैं तो इनका सब अवयव है ये प्रयाज आदि जो है उसका अवयव मान करके दोनों का संबंध करेंगे क्योंकि इनमें अलग से फल कथन नहीं है इसीलिए आकांक्षा महाप्रकरण के साथ हो जाता है महाप्रवरण का क्या है स्वर्ग काम के लिए कहा जा गया है तो सारे कर्म का फल स्वर्गद इस प्रकार महाप्रकरण का निश्चय होता है हम यहां महाप्रकरण का निश्चय षट लिंग से करेंगे क्योंकि हमारे यहां कर्म का संबंध नहीं होने से षठलिंग से षण से करेंगे पूर्वावर भाग प्रतिज्ञा दे करके उसके अंतर्गत यह निश्चय होगा अब उसी से जो तात्पर्य निकलता है उसको वाक्य एक वाक्यता वाक्य एक वाक्यता कहते यही बात यहां कहा है ना कर्मकांडीया मंत्राणाम विधि भी वाक्य एक वाक्य विधियों के साथ में कहीं कोई विधि आया होगा उसके बाद में उसके संबंध में कोई कहा हो तब उसके साथ वाक्य एक होगा सारा प्रकरण का तात्पर्य निकाल के सभी को आपको सुधी में ही तात्पर्य करके विधि में ही तात्पर्य निकालना पड़ेगा ये वाक्य एक इसी प्रकार वेदांत में आएंगे तो हमको तत्व अहम ब्रह्मात्मी इत्यादि वाक्य के अंतर्गत ही सारा को रखना पड़ेगा आपका कर्म का उपयोग भी उसी के लिए है भक्ति का उपयोग भी उसी के लिए है ध्यान का उपयोग भी उसी के लिए है सेवा का उपयोग भी उसी के लिए है दान का उपयोग भी उसी के लिए है श्रवण मन निर्ध्या का प्रयोग भी उसी के लिए है सबका प्रयोग सारा अंश यही है ऐसा करके ये वाक्य एक वाक्यता में और महावाक्य आ जाता है तो यह समझ में आ गया ये तीन चीजें हैं इसमें वाक्य एक वाक्यता में एक तो प्रकरण महाप्रकरण अवांधर प्रकरण देखना है दूसरा ये षड लिंकों से उपक्रमोपसंस इत्यादि षण लिंकों से महावाक्य जिसमें सिद्ध होता हो वो वाक्य एक वाक्यता में तात्पर्य रहिए तो ये तीन चीजें देखना है महाप्रकरण तो और जो षलिंग और महावाक्य किसको कह रहा है तब वो वाक्य एक वाक्यता होगा और यही प्रमाण पूर्व पक्ष भी प्रयोग करते हैं यही प्रमाण हम भी प्रयोग करेंगे इसलिए इसको सावधानी से समझना अब जो है पद एक वाक्यता ये बहुत कम आता है लेकिन वेदांत में भी कहीं कहीं आता है पद एक वाक्यता कहते पद के साथ पूरा प्रकरण की एक वाक्यता इसको कहते हैं पद ठीक है जैसे ये कब होता है ये अर्थवादों में ही होता है ये मुख्य रूप से अर्थवादों में ही पद वाक्यदा होते हैं ये सब हम अर्थसंग्रह में इसमें समझाए हैं विस्तार से यह पद वाक्यदा में होता अर्थवाद में होगा अर्थवाद क्या है अर्थवाद का दो अर्थ है प्राशस्त्य निंदा परम वाक्यम अर्थवाद प्राशस्त्य प्रशंसा या निंदा ये दो अर्थ रखने वाले जो वाक्य आएंगे उसी को अर्थवाद देखेंगे अर्थवाद में कभी कभी लंबी कथा रहती है जैसे अभी उशस्ति चाक की कथा अभी हमने बताई छादोग्यो में वो लंबी कथा ऐसी पूरे कथा को देखेंगे तो प्रकरण तो चलेगा वो एक अध्याय दो अध्याय भी चल सकता है आगे चल सकता है किंतु सबका तात्पर्य एक पद में आ जाएगा क्या आ जाएगा या तो निंदा या तो स्तुति समझ रहे ना अब अर्थवाद मतलब कितनी भी कथा लंबी बोली हो किन्तु अर्थ तात्पर्य कहाँ आएगा या तो निंदा में या तो स्तुति में एक पद में आ गया ना एक पद में आ गया इसीलिए उसको पद एक वाद चाहिए क्या अर्थवाद में ही होता है अर्थवाद में इसे जाना जाता है वो पूरा करने के बाद क्या तात्पर्य निकला निंदा ही निकला निंदा कितने पद है एक पद है निंदा को एक पद मानते हैं तो उस पद के साथ सारा प्रकरण का एक वाक्यदा था इसीलिए वो निंदा परग एक वाक्यदा हो गया पद एक वाक्यदा हो गया अर्थवाद का और फिर उस अर्थवाद को महाप्रकरण में जोड़ते वो बात लगे तब वो वाक्य एक वाक्यदा में जाएगा पद एक वाक्यदा करके उस अर्थवाद को वाक्य एक वाक्य में ले जाएंगे फिर महाप्र प्रकरण में सिद्ध करेंगे उसको और उसके बाद सटलिंगा भी देखेंगे तब उसके बाद में महावाक्य रूप से उसका अर्थ निकालेंगे समझ में आ रहा है तो पदे वाक्यता स्वयं अर्थ नहीं कर रहा है रहे पदेक वाक्यता में इतना अर्थ निकला या तो ये निंदा के लिए या तो स्तुदी के लिए दो अर्थ निकला बस तो और कुछ नहीं निकलता है जैसा सो रोती रुद्र ने रोया और वहां लंबी कथा है कि ऐसे ऐसे हुआ था वो लोग वहां गए फिर वो सदा ब्राह्मण इत्यादि में आया है वो फिर इस पर लड़ाई हुई ये कथा हमने बताई आपको अब वो कथा का पूरा तात्पर्य क्या है कि चांदी नहीं देना चांदी का दान नहीं देना वेदी में चांदी का दान नहीं देना ये निंदा है निषेध है इस पे तात्पर्य में परिवर्तित होगा इसको पदेग वाक्यदा कहते हैं इस प्रकार से पदेग वाक्यदा अर्थवाद संबंधित जहां अर्थवाद का विषय आएगा पदेग वाक्यदा होगा और उसके बाद उसको वाक्य एक वाक्यता में ले जाएंगे हमें वाक्य ए वाक्यदा तात्पर्य है क्योंकि उसी में महाप्रकरण आदि आ जाता है उसी से होगा प्रकरण के संबंध में अच्छा इसके बीच में कभी प्रासंगिक आदि भी आता है उसको भी देखना चाहिए तो इसीलिए कहा कि आपके कर्मकांडे मंत्रों का विधियों के साथ वाक्य एक वाक्य तो होने पर भी प्रकरणांतरस्थ वेदांताना प्रकरण देखिए प्रकरण बदल दिया ना मैंने कहा वाक्य वाक्यता को महाप्रकरण आदि देखना चाहिए यदि महाप्रकरण आदि नहीं आता है प्रकरण कोई दूसरे का है वहां वाक्य एक वाक्य का नहीं काम करेगा इस प्रकार से इसी को याद रखना है इसी ढंग से भाष्यकार इसमें पूरा सिद्ध करेगी इस सूत्र को ये जो फॉर्मूला है इसको आप नहीं समझेंगे तो कैसे भाष्यकार यहां सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा तो हर समय ये बोलेंगे ये प्रकरण में नहीं है यह अप्रकरण ऐसे ऐसे बोलेगे ये कारण ये है कि अप्रकरण होता हुआ वाक्य का सिद्ध नहीं होता ये पूर्व हम सब मानते हैं महाप्रकरण होना चाहिए तभी वाक्य वाक्यता सिद्ध होगा नहीं तो नहीं होता यह हम विधेयक वही कह रहा है कि यद्य आप कर्म में मान लो विधि के साथ वाक्य एक वाक्यता है ऐसा मान लो क्योंकि वो कर्म वहां आया कर्म का विधान आया उसके संबंध में स्तुति आई सब कुछ आया मंत्र आया सब कुछ हो गया वो महावाक्य के साथ एक कार्य हो गया किंतु हमारा क्या है प्रकरणांतर वेदांताना हमारा तो प्रकरण ही अलग है हमारा महाप्रकरण अबांतर प्रकरण अलग है ऐसे स्थिति में वाक्य एक वाक्यता नहीं ला सकते कोई दूसरे दूसरी बात कह रही है उसके साथ वाक्य का वाक्यता कैसे हो एक वाक्यता होती ही नहीं तब तो स्वार्थनिष्ठत्व ना उसमें स्वार्थनिष्ठ होना चाहिए अब क्या है ये और आपको अच्छा सुंदर ढंग से बताएंगे कि प्रकरण का निश्चय कैसे करेगी अब वह प्रश्न करेगा कि क्या पता है कि प्रकरण वो है कि ये है कि कैसे निश्चय करेंगे तो उसके लिए कई तरीका है पूर्व मानसा के पास वो कहते हैं कि कोई विधि है समझो कोई विधान हुआ कोई कर्म के बारे में चर्चा हुई कोई चर्चा हो रही है वो चर्चा में एक अपूर्व विधि होनी चाहिए और एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए मान किसको प्रकरण निश्चय करना है इसके लिए उनके पास कुछ तरीका है तृतीय अध्याय तृदीय पाद में इसके बारे में हम लंबा चर्चा करेंगे किंतु इतना समझ लीजिए किसको प्रकरण मानना तो एक तो ये होना चाहिए अपूर्व विधि हो और उसमें संबंध रखने वाला आ, कोई कर्म का विशेष विधान हो एक तो हो प्रतिज्ञा होनी चाहिए और उसके बाद में उसके बारे में बीच में और कुछ चर्चाएं आई हो यह होना चाहिए और उसका कुछ निर्णय हुआ उसके लिए सामग्री चाहिए जो जो चाहिए करता भोक्ता देवता इत्यादि जो भी हो उसका संदर्भ निर्णय होना चाहिए अंत में वहां फल कथन होना चाहिए फल फलकथन जहां हो गया फलस्तुति फल कथन होते हैं फल कथन होने के बाद में प्रकरण अलग हो जाता है ये इनकी विधि है अब आप के में वृदा ने जब आप चर्चा करेंगे आपको समझ में आएगा हर एक अध्याय के बाद में वहां फल कथन होता है या एक एक खंड में फल कथन होता है वो क्यों रखा है इसीलिए रखा है पूर्व प्रकरण के साथ इसका संबंध नहीं ये सब उनके तरीका है अर्थ निर्णय करने के लिए नहीं तो आप उलझन में पड़ जाएंगे ये फल के लिए बोल रहा है कि हम तो मोक्ष मोक्ष के लिए तो ये सब प्रवृत्त हो रहा है और बीच में वो भी बोल रहा है कि आपको पुत्र भी होगा संतान भी होगा प्रिय होगा संपत्ति होगी फिर आपको जोग जीवती जैसा जोग जीवती बहुत उज्जवल आपका जीवन होगा तीर्त्या जैसा भादि जत्ता भादि ऐसे बार बार बोलते हैं कि आप जो है फिरती सब प्राप्त करेंगे हम लोग सोचें क्या ये ब्रह्म विद्या के लिए हमको गोष्ठ के लिए आए की साधु ये सब सा तो सा फसाने की बात है कैसे छोड़ देते हैं। ऐसा छोड़ने का नहीं है वो क्या है तत्त प्रकरण को अलग करने के लिए वो उपासना अलग है वो उपासना अलग से आप करेंगे तो आपको ये फल होगा वो महा, महा प्रकरण के साथ उसका संबंध नहीं है वो तो आप खुल मिला के आपको वहीं जाके रुकना है मक्ष में किंतु तो बीच बीच में ये सब करने से ये भी फल होता है ऐसा करके दिखाते जाएंगे तो फल कथन के बाद में प्रकरण को अलग किया जाता है और यहां भी फल कथन में कुछ विशेष बातें भी ध्यान देनी होती है कि ये फल कथन एक कर्म के जो विधान किया गया उसी के संबंध में ही हो अंतर फल कथन न अवांतर फल का धन में प्रकरण को अलग नहीं माना जाता और उसके अंदर का दर रहस्य है वो क्या है जैसा धना, इंद्रिय का मस्या जुहुयात ऐसे वाक्य आया है कि वो अग्निहोत्र रोज अग्निहोत्र करता है अब वो इंद्रियों को पुष्टि करना चाहता है रोज अग्निहोत्र करने का फल है वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा ये मुख्य फल है अब बीच में जो है थोड़ा थकान हो रहा है या इंद्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है ऐसे ऐसी पीड़ा हो रही है तब वो यजमान ने सोचा कि हमारे इंद्रिया थोड़ा ठीक होता अच्छा है तब वहां कहता यदि आप इंद्रियों को ठीक करना चाहते हैं ये अवान्तर फल है मुख्य फल नहीं है इसलिए यहां प्रकरण अलग नहीं होता वो उसी के अंतर्गत रहेगा तो वहां कहा कि ऐसा यदि आप चाहते हो तो आप दही से हवन करो तो दधना इंद्रिय गामस्या तो इंद्रिय काम वहां विशेष फल हो गया आवांदर बीच में फल कथन होता है, अब वो भी देखना पड़ता है कि किसको लेकर मुख्य विधि मुख्य फल कथन होने के बाद प्रकरण अलग हो जाता है, यहां भी स्पष्ट है कि कर्मकांड में जितने विधान किया गया सारा वहां अलग है उसका फल कथन अलग है अधिकारी अलग है तरीका अलग है सब अलग है और वेदांत में अलग है और भाष्यकार इसके लिए ही पूरा प्रयत्न करते रहते पूरा आप देखेंगे भाष्य में उनका पूरा प्रयत्न इसी के लिए रहता है कि हम वो प्रकरण को अलग रखें कि कर्मकांड के साथ कर्म इसके साथ अलग रखें इसके साथ अलग रखना शुरू से आप देख रहे हैं कि आधा तो ब्रह्म जिज्ञासा हमें इसी के बारे में कहा दूसरे में भी इसी के बारे में कहा तो अलग रख के ही जा रहा जिससे कि वो पूर्व पक्षी न पकड़े कि आप जो है हमारी बात कह रहे हैं हमारे लिए कह रहे हैं ऐसा न कहे वो वो अलग ही ऐसा करके प्रकरण को अलग करके निश्चय किया जाता है यही प्रश्न यहां कर रहे हैं कि आपका जो है विधि वाक्य एक वाक्य तो कर्मकांड के साथ हो जाएगा किंतु तो प्रकरण के साथ तो आप वाक्य वाक्य तो नहीं मानते हैं दो अलग अलग प्रकरण हो गया तो वहां वाक्य वाक्य तो नहीं रहेगा क्योंकि महाप्रकरण को लेकर के वहां रहता है ऐसे में स्वार्थनिष्ठत्व उस प्रकरण का अर्थ अलग ही मानना पड़ता है वो छोटा भी हो सकता है दो वाक्य में हो सकता है दो सर्णिका में हो सकता है एक अध्याय में हो सकता है दो अध्याय में कितना भी हो लेकिन फलक कथन आ गया तो वो बात अलग ही हो जाती है उसका फल अलग है अधिकारी अलग है कार्य अलग है सब अलग मानना पड़ेगा ऐसा ही यहाँ वेदांत का भी होना चाहिए स्वार्थनिष्ठत्व निश्चित नहीं व प्रमाण्यम उसमें प्रमाणता आ जाती है ठीक है इत्याशं मैंने अधिकृत अधिकारी वाली बात यहाँ नहीं है अधिकृत अधिकारी के लिए जो कहा गया है ऐसा यहाँ नहीं मानना चाहिए यहाँ अलग अलग अधिकारी के लिए है ऐसे आशंका होने पर उसके उत्तर में पूर्वक्ष कर रहा है भाष्य है भाष्य है न ये तो हुआ न क्वचित अभी वेदवाक्याम विधि संस्पर्श अर्थवत्ता अर्थवस्था दृष्टा उपपन्ना वहीं भी यह पूर्वक्ष नहीं मानता है कि आपके वेदांत वाक्य प्रकरण अलग है और वहां अलग स्वार्थ फल अलग है इस नहीं न क्वचित भी कहीं भी नहीं ऐसा क्या नहीं है वेद वाक्याना विधि संस्पर्श मंतरेणा अर्थवत्ता वेदवाक्यों का विधि के संस्पर्श के बिना अर्थवत्ता कहीं भी देखा नहीं गया ये यहां भाट मीमांसक है और ये दोनों एक साथ है प्रभाग है दोनों ये विधि के साथ संबंध मानते हैं दो तरीके से मानते हैं लेकिन मानते दोनों एक ही साथ विधि संस्पर्श विधि के स्पर्श के बिना अर्थवत्ता न दृष्टा फिर आप कैसे बोलोगे क्या आपका वेदा हमेशा अलग अर्थ है कि विधि के संस्पर्श के बिना अर्थवर्थ देखा ही नहीं गया दृष्टा उपबन्नावा और युक्ति संगत भी नहीं है देखा नहीं गया ये बात अलग है प्रत्यक्ष श्रुति कहीं नहीं मिलता और उपबन्न भी नहीं है युक्ति संगत भी नहीं है क्या ऐसा विधि के बिना कोई वेद वाक्य का अर्थवत्ता माने इसमें कोई युक्ति नहीं बैठती है वो सारे युक्तियां आगे दिखाएंगे नहीं हो सकता बोले नच च परिनिष्ठि वस्तु स्वरूप विधि संभवती हमने पहले ही कहा था आपको कि आपका जो ब्रह्म है उसमें इतनी कमी है इतनी कमी है कि क्या बोले कि वो ब्रह्म को कोई सिद्ध नहीं कर सकता वो परिनिष्ठित वस्तु है और परिनिश्चित वस्तु को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे तो ये इसको फिर वेद का वो विधि का संबंध मानना संस्पर्श मानना सब नहीं हो पाएगा क्योंकि परिनिष्ठि वस्तु स्वरूप परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप विधि ही न संभवती विधि प्रवृत्त नहीं होता है और विधि विधि के बिना वेद का अर्थ नहीं होता इसलिए आपको मानना पड़ेगा क्योंकि क्रिया विषयत्वाद विधेय अब कह रहा है पहले कहा था ना क्रियाअन्वय अभिधान वाद ये दो प्रकार से कहा तो क्रियाअन्वयवादी कहता है कि क्रिया विषयत्वाद विधेय जो जो विधि होते हैं वो क्रिया विषय होते क्रिया के बिना कोई विधि का संबंध नहीं क्रिया किसके लिए होती है कोई वस्तु को सिद्ध करने के लिए होती है तस्मा कर्म अपेक्षित कर्तस्वरूप देवतादि प्रकाशन क्रिया विधि वेदांता नाम इसीलिए हमारा कले का तात्पर्य यह है तस्मात इन सब कारणों से कर्मा अपेक्षित कर्म करने के लिए बहुत कुछ अपेक्षित होता है कर्मा अपेक्षित कर्तस्वरूप कर्ता का स्वरूप जो कर्ता कर्म में अपेक्षित है वो कर्ता का स्वरूप कहता है मानी यजमान का स्वरूप के बारे में कहता है वेदांत देवदादि प्रकाशन स्वरूप है कर्ता का स्वरूप है अथवा देवदा का स्वरूप है इन सब के बारे में वेदांत कहता है और क्या कहता है इसके द्वारा क्रियाविधि शेषत्व वेदांत इसके द्वारा वेदांतों का क्रियाविधि का शेष संबंध हो जाएगा वेदांतों का संबंध क्रियाविधि शेषत्व है ठीक है यही इनका पूरा तात्पर्य अच्छा प्रकरणांतर भया न अभ्युपगम्य दे ठीक है आप ये कह रहे हैं कि अलग प्रकरण है प्रकरणांतर होने के कारण वो विधि के साथ संबंध नहीं करता है विधि का प्रकरण समाप्त होने के बाद भी वेदांत का प्रकरण शुरू होता है ऐसा भेद में देखा गया है इसलिए हम महाप्रकरण को देखते हुए ये अलग प्रकरण होने से यह हम आपकी वाक्यता नहीं करेंगे ऐसा आपका अभिप्राय है तो उसके बारे में हम कहते हैं अथ अथ मन ये बात है तो प्रकरणांतर दूसरा प्रकरण होने के कारण यानी प्रकरणांतर होने के कारण ये नहीं कर सकता है इस भय से नहीं तथा तो अभ्युपगम में इसको यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं। किसको कि ये वेदांत विधिशेष है ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं तब तो तथा भी, तब तो क्या मानना स्ववाक्य ग उपासनादिकर्म पर नहीं मानना चाहते हैं तब तो स्ववाक्यत जो वेदांतों का वाक्य देखो उसमें क्या मिलेगा उपासना उपासनादि कर्म मिलेगा कि उपासनादि कर्म का मान लो कि पहले वाले विधि के लिए नहीं है स्वर्ग काम आदि के लिए नहीं है छोड़ दो कोई बात नहीं लेकिन बहुत सारे उपासनाएं हैं उन उपासनाओं के लिए वेदांत प्रवृत्त हुआ है क्योंकि उपासना करेंगे तो कुछ प्राप्त तो होता है आगे जाकर के फल प्राप्त तो हो इसीलिए वेदांतों का दूसरा तात्पर्य पहले का तात्पर्य क्या है क्रिया के साथ एक बात कह क्रिया विधि पालक वेदांत होगा कि क्रिया के साथ संबंध करके ही होगा और दूसरा तात्पर्य है उपासना के साथ संबंध करके क्यों ऐसा कहा क्योंकि क्रिया के साथ तात्पर्य करने से आप प्रकरण को अलग करना चाहते हैं तो प्रकरण का अलग करने के कुछ लक्षण भी मिल जाता है वहाँ तो आप मान लेते हैं प्रकरण अलग है तो भी वो कर्म ही है कैसे कर्म उपासना पर उपासना कर्म उसी के संबंध में तस्मात न ब्रह्मण शास्त्र योजित विधि इसलिए इन सब कारणों से आपका जो ब्रह्म है ये शास्त्र के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है इसमें शास्त्र योजित तो नहीं है शास्त्र से प्राप्त होंगे बोला ना शास्त्र का विधि विषय है ये नहीं शास्त्र से जो वाक्य मिलता है उसी से ही प्राप्त होता है शास्त्र ही योनी है ऐसा आपने कहा ये असिद्ध है तृतीय सूत्र में जो कहा असिद्ध है ये कहना चाहते हैं यदि उच्च उच्चदय ग्रंथ से उत्तर देना चाहते है टीका में देखिए उसके बाद सूत्र पाठ होंगे टीका में विधि ने मंद्र मंत्र अधिकारा गृहीत क्वचित अभी इतुक्तम न कोचित भी में ये कोजिद मैंने कहीं भी कहीं भी मैं क्यों लगाया तो अनेक स्थान है जैसे वेद का अनेक विभाजन बताया है ना क्योंकि तो विधि है निषेध है अर्थवाद है मंत्र है नामधेय अधिकार इत्यादि के बारे में वेद विवर्णन है तो इन सब को लेने के लिए उन्होंने क्विजित भी कहा कहीं भी विधि को छोड़कर के कोई चर्चा वेद में नहीं दिखा अच्छा अदृष्टा भी युक्ति युक्तिवशाद नहीं परिष्ठि दे इत्यादि न उत्तम मत आह ठीक है आदृष्टा नहीं देखा गया कोई बात नहीं वेद में नहीं देखा गया साक्षात वाक्य नहीं मिलता हम मानते किंतु युक्ति से वो बैठ जाएगा युक्तिवशाद शक्या युक्तिवश्य युक्ति के द्वारा उसको मान लेंगे तब उन्होंने तुरंत उसमें जोड़ दिया उपपन्ना व उपपन्न भी नहीं है संगत भी नहीं है मानना तो बात अलग है नहीं परिनिष्ठित इत्यादि न उत्तम मत्वा पहले भी कहा था परिनिष्ठित वस्तु में कार्य से क्रिया संबंध नहीं होता है ऐसा पूर्वक्ष ने पहले पंक्ति में कहा था किसी को मन में रखकर के बोलते उपपन्ना वाह हमने आपको समझाया था कि परिनिष्ठित वस्तु में कोई क्रिया नहीं होती पूषा प्रविष्ट इत्यत्र इग अविनाभूत द्रव्य देवता बुद्धिया याग, याग विधि कल्पनावत यहां पूर्व पूर्व के लिए सिद्धांतिक की ओर से संगा है कि एक वाक्य वेद में ऐसा आया पूषा प्रविष्ट भाग पूषा एक देवता है का विभाजन किया तो विभाजन में प्रविष्ट भाग है जो पीसा हुआ भाग है पीस करके जो चूर्ण बना के रखा ये जो भाग भविष्य है ये पूषा देवता के लिए है पूषा देवता का भाग है ऐसा कहा इतना पूषा प्रपिष्ट भाग प्रपिष्ट भाग वाला ये पूषा देवता है ऐसा कहने पर इसमें इस क्या है याग अविनाभूत द्रव्य देवता उद्यान ये कहा इधर कोई याग का संबंध कुछ भी दिखता नहीं इसका मतलब याग का कोई संबंध नहीं है क्या जब हविष के बारे में कह रहा है हविष का ये जो पीसा हुआ भाग है कोई चूर्णा आदि होंगे चूरमा जैसा बनाते हैं ना इसी प्रकार चूरण वगैरह बना कर का तो वो याग अविनाभूत द्रव्य देवता बुद्धि हो जाएगी वहां ये आपको उसी सुनकर के ही बुद्धि हो जाएगी कि ये कोई याग के संबंध में कह रहा है याग के लिए ये देवता है ये द्रव्य है दोनों ज्ञान हो जाता है क्यों पिस्ट ऐसा शब्द प्रयोग क्या के द्रव्य के लिए प्रयोग होता है पूषा देवदा का नाम है इसीलिए याग ही जाता है यद्यपि साक्षात नहीं कहा तब भी आ जाता है तो इसी प्रकार याग विधि कल्पना याग विधि की कल्पना की जाती है इसी प्रकार वेदांता नाम अभी स्वार्थ विधि परिकल्प्य अर्थवत्व संभवे किम कर्म विधि से तेनाश एवं एक देशी की संज्ञा है इसी प्रकार वेदांतों का भी स्वार्थ में विधि को परिकल्पना कर हम मान लेंगे स्वार्थ में इसकी विधि है इसी प्रकार जैसा इसमें आया है इसी प्रकार स्वार्थ में मैंने वेदांत के अपने अर्थ में विधि है ऐसा मानकर परिकल्पना करके अर्थवत्व संभव है अर्थवत्व जब हो जाएगा तो कर्म विधि श्रेष्ठ अदा इसमें कर्म विधि को क्यों श्रेष्ठ मानना कर्म विधि का श्रेष्ठ है वेदांत ऐसा क्यों मानना क्योंकि सीधा हम इसका अर्थ कर सकते जैसा आपका ऐसे वाक्य आता है ऐसे में करते हैं आप याग विधि का सीधा विधान कोई शब्द नहीं है वहां किंतु आप विधान को मानते हैं इसी प्रकार हम मान लेंगे इसलिए एक देशी की शंका है इस शंका के उत्तर में कहा वस्तु स्वरूपे विधि संभवती क्रिया विषय ये तो होना संभव नहीं है वो याग के समान पूछा प्रपिष्ठ भागहा ये वाक्य के समान नहीं है आपका यहाँ क्या है परिषित वस्तु है ब्रह्म ब्रह्म में इस प्रकार का कोई विधि संस्पर्श नहीं हो सकता दधना जुहोदी इत्यादा विवा सिद्धे भी अर्थ विधि से आदित आशंका जब कहा सिद्धार्थ में विधि नहीं होता है तो बोलते है, नहीं विधि तो देखा गया है कहीं सिद्धार्थ में भी विधि है तो उसके प्रत्युतर में सिद्धार्थ की ओर से शंका होगी दधना जुहोदी दही के द्वारा हवन करो अब ये विधि है देही के द्वारा हवन करो बोलता है ऐसे में ये देही सिद्ध वस्तु है कि असिद्ध वस्तु है सिद्ध वस्तु है दही को बनाते बनाया गया दही तैयार हो जाती है सिद्ध वस्तु से करने के लिए बोला इत्यादो इत्यादि में सिद्धे भी अर्थ है पहले जिस अर्थ सिद्ध हो रखा है इसी में भी विधि देखा गया है इसका मतलब दही को बनाते हैं ऐसा नहीं ये जो शब्द प्रयोग किया सिद्ध दही के लिए प्रयोग किया जब दूध रहता है तो उसको दही नहीं कहते हैं दही बनने के बाद दही कहा जाता है इसलिए वो पहले जो सिद्ध है वो पदार्थ उसको प्रयोग करने के लिए कहा आप कैसे कह सकते हैं कि सिद्ध वस्तु में विधि नहीं है कैसे कह सकते हैं सिद्ध वस्तु में यह विधि है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं भले ही ऐसे स्थान में सिद्ध वस्तु में विधि हो किंतु उनका क्रिया के साथ संबंध है क्रिया विधि परत्व पर क्रिया विधि परत्व पर है वहां आपका ब्रह्म का कहा क्रिया विधि परत्व पर है ही नहीं इसीलिए नहीं हो सकता त्र भावा अनदो लब्धत्वा तदनुवादेन विधे संक्रा बिना सिद्धस्य शुद्ध सिद्ध तात्पर्य है कि वो जो इत्यादि वाक्य में अब क्यों? क्योंकि वहां दही को बना के रखा है उसी प्रकार से भावाप्त है अनुवाद है उसको अनुवाद करके विधेय संक्रांतवाद विधि उसमें संक्रमित हो जाएगा यानी जो सिद्ध वस्तु है उसका तात्पर्य भाव पहले जान करके फिर जहाँ विधि प्रवर्त हो रहा है उस विधि का संबंध उसी के साथ करेंगे, इस प्रकार क्रिया का संबंध हो जाएगा संक्रांतवाद मने गुण है दध्याद जो गुण है दध्यादि है ये ये जो है द्रव्य और देवता को गुण मानते हैं पूर्व मास इस प्रकार के द्रव्य देवता गुण है ऐसे द्रव्य देवता संबंधी संक्रांत विधि है संक्रांत विधि मैंने एक में आ गया वो तो दूसरे में पहुंच गया इसी को संक्रमण कहते हैं ना जैसे सांक्रमिक रोग बोलते हैं एक में आ गया लेकिन दूसरे में फैलते जा रहा उसको सांक्रमिक बोलते हैं। इसी प्रकार विधि एक जगह है अग्निहोत्र में विधि है अग्निहोत्र जो ये विधि है उस विधि में ये सारे विधिया संक्रमित होकर के अर्थ करेंगे वार्तिक मदम उपसंहरती अब यह वार्तिककार का जो मद है ये जो अभी आया हुआ उसका उपसंहार करते है तस्माद इत्यादि से कहा त्र अरुजिम सूचय मदान्तर निगमयती तो ये तो कर्म अपेक्षित कर्तस्वरूपादि के द्वारा ही ये वेदांत का उपयोग होना चाहिए जब कहा तो उसमें एक अरुजि है अरुजि क्या है कि प्रकरणांतर है कि ये कर्तरादि जो कार्य है वो विधि के लिए होने से वो अन्य प्रकरण हो गया और ये उपासना बहुत सारे उपासनाएं वेदांत में होने से ये अलग प्रकरण हो गया और उपासना को कहीं कोई कोई उपासना को कर्म से अलग माना जाता है जो कर्म अवबद्ध उपासना है वो कर्म के अंदर अंदरगत है और बाकी जो उपासनाएं हैं कर्म से बाहर है उपासनाएं भी अलग अलग प्रकार की इसकी भी चर्चा आग, आगे आएगी जब उपासना प्रकरण आएगी इसीलिए वहाँ आरुजी दिखा करके यानी वो ठीक नहीं है क्योंकि प्रकरण को लेकर के विभाजन करना चाह रहे मैदान जी तब उसके उत्तर में कहा यदि प्रकरण भी आप अलग मानते हो तो उपासना प्रकरण मानो उपासना के लिए है क्योंकि उपासना तो कर्म के साथ संबंध करता है। मदद को तो ये भी सम्मी इस प्रकार दोनों पक्ष रख करके दोनों में जो निश्चित अर्थ हुआ उसका उपसंहार करते क्योंकि उपासना प्रकरण को क्या किया यह संकर्ष कांड करके पूर्व मांसा में अलग चार अध्याय है हाँ। बारह अध्याय जो तो पूर्व मांसा जैमिनी सूत्र में है उसके बाद संकर्ष कांड अलग है कुछ तो चार अध्याय है उसमें उसमें देवदा आदि के बारे में सब कहा गया है तो उसी में है ऐसा मान करके पूर्व पक्षम अनु सिद्धांत सूत्रम अवतार यदि इस प्रकार यहाँ तक पूर्व पक्ष का विचार करके अब सिद्धांत सूत्र लाना चाह रहे हैं उसके लिए अवतरण दे रही है सब अवतरण हुआ है पूर्व पक्ष हुआ तो यदि प्राप्त ये प्राप्त होने पर अब आपको सारी स्थिति मालूम हो गई क्या क्या झमेला है यहाँ जाएंगे तो गलत उधर जाएंगे तो गलत ऐसा अर्थ में गलत वैसा अर्थ सब हो गया तो ये अभी कैसा सुधारेंगे अभी इनका सबको उत्तर देना है तो उत्तर देने के लिए सूत्र ला रहा है सूत्र है तत्व समन्वया तो कहते हैं तत् समन्वया तू तो पूर्व पक्ष व्यावृत्ति के लिए है वो जो अर्थ हमने कहा था वेदांत के स्वार्थ में अर्थनिष्ठता वो समन्वय से होता है सारे का समन्वय करने पर यह अर्थ निकलता है सारे वेदांत वाक्यों का सारांश निकालने पर यह अर्थ निकलता है और सारे उपनिषद इसी तात्पर्य से प्रवृत्त हो रही है इसलिए उसी में समन्वय करके अर्थ निकालना पड़ेगा एक एक का अर्थ निकालेंगे तो आपको विरोध दिखाई पड़ेगा समन्वय करना पड़ेगा जो अंश लेना है जो अंश छोड़ना है ये सब देखना है प्रकरण अवान प्रकरण उपक्रम इत्यादि सारे प्रमाणों को प्रस्तुत करके उसको जहां जहां जरूरत है उसका वहां लगा करके अर्थ समझना है ऐसे अर्थ जब आप समझेंगे तब समन्वय हो जाएगा वो ब्रह्म में ही तात्पर्य है वेदांतों का ऐसा अर्थ हो जाए अभी ये तो सूत्रकार ने इतना बोल के छोड़ दिया अभी लंबा इसमें व्याख्या करनी पड़ेगी कैसे समन्वय होगा क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने तर्क दिया खाली आप समय में बोलेंगे ऐसा तो नहीं होता है इसके लिए उत्तर देना पड़ेगा कि क्या क्या हमारा प्रश्न है उसका समाधान क्या है तो वो सारा समाधान देंगे और ब्रह्म सूत्र में सबसे लंबा भाष्य इसी सूत्र का है। है? अभी कब तक चलेगा हमारा जब तक चलेगा तो ये जितने सूत्र है सबसे लंबा भाष्य इसी सूत्र का इसलिए इसको इतना मुख्य माना गया और सारा कर्मकांड का विषय है हाँ बिल्कुल अलग खोपड़ी से इसको लेना पड़ता है बिल्कुल जैसा कोर्ट में आप खड़ा है आपसे वाद विवाद हो रहा है इसी स्थिति हो जाएगी तो वो कुछ पूछेंगे उसका उत्तर देंगे फिर इसको कुछ बोलेंगे फिर उसका प्रतिउत्तर होगा फिर सबका समाधान निकालना है सारांश से निकालना है तो सारे कुछ इसमें आ जाएगा पूर्व ये ठीक है तूर्व पक्ष प्रदिक्षेप प्रतिज्ञा ब्याच उसमें पूर्व पक्ष की जो प्रदिक्षेप की प्रतिज्ञा है उसकी व्याख्या करते हैं तू शब्द से कहा कि तू शब्द से पूर्व पक्ष ने जो प्रतिक्षेप किया था आक्षेप किया था उसके उसको निराकरण करने की प्रतिज्ञा करते कि जो कुछ आपने कहा सही नहीं है सीधा बोलते उसके कहा तू शब्द भाष्य में तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्ति अर्थ तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है पूर्व पक्ष ने जो प्रतिज्ञा की थी क्या प्रतिज्ञा थी उनकी एक तो ये प्रतिज्ञा थी कि कर्म अपेक्षित कर्त स्वरूप देवतादि प्रकाशन ही पूरा वेदांत का तात्पर्य है दूसरा ये कहा तो उसके साथ ये यदि नहीं मानते हैं तो स्ववाक्यद उपासनादि कर्म पर कहा उसमें भी कर्म जोड़ दिया उन्होंने कुल मिला के कर्म परत्व तो ही वेदांत का तात्पर्य है वेद का तात्पर्य है वो वो कहना चाहते वो क्या कहना चाहते हैं कि वेद का तात्पर्य से अलग वेदांत का तात्पर्य कैसे हो वेद मतलब एक ही है वो अब उसमें आप वेद का आगे का तात्पर्य पे ने, कुछ पीछे का तात्पर्य पे ने, कुछ आएगा ऐसे कैसे करोगे नहीं कर सकता है क्योंकि अस्सी प्रतिशत वेद में कर्मकांड है इसी को अस्सी हजार कहते हैं अस्सी हजार वाक्यों के द्वारा मान मंत्रों के द्वारा कर्म का विशाल हुआ है तो बाकी जो 20 हजार है कुल एक लाख है तो बीस में सोलह उपासना और चार वेदांत है और ये चार हजार को बातचीत सबसे अलग करेंगे आप कैसे हो सकता है एक तो पूरा मनुष्य है ठीक है वो पूरा मनुष्य का ये सिर के नीचे पूरा मनुष्य है और सिर के ऊपर देवता है ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता आप तो यही कह रहे हैं ना वेदांतमन मूर्धन्य है ऐसा करके फिर तो उसको अलग करना चाहते ऐसा होता नहीं मनुष्य तो पूरा मनुष्य है तो वो पाद तल से लेकर सिर तल तक मनुष्य ही रहेगा ओ, गर्तन तक मनुष्य है उसके ऊपर देवता है या कोई भूत है बोलने से नहीं होता है ये की होना चाहिए ये ही इसी में वो अटे हुए है और उनका तर्क तो बिल्कुल सही है वो ऐसा कर नहीं सकते तर्क को क्योंकि इतने सारे एक तर्क बोल रहा है आप केवल इतने मतलब जिसके पास छियानबे प्रतिशत बैठा हुआ है मतलब पक्ष है तो वोट इतना उसको मिला हुआ है केवल चार वोट से आप अपना करना चाहते चार प्रतिशत से कौन जीतता है जीतना संभव तो नहीं है इसलिए छियानबे प्रतिशत वाले जीतेंगे अब इसीलिए तो बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी ये चार प्रतिशत हमारे पास बहुत कम है ना तो इसी से हमको पूरा जीतना है इसलिए भाष्यकार आगे एक लेकर कहते हैं कि आप अपनी तरफ से बात करते रहो हम अकेले ही सबको जीतेंगे क्योंकि आपका क्या प्रॉब्लम है आप मुख्य चीज को छोड़ दिया हम तो मुख्य को पकड़ के बोल रहा है इसीलिए हम बोलते हैं हम सिर को पकड़े हैं सिर तो मुख्य होता है सिर के अभी का क्या काम है है ना कोई धड़ का काम तो है नहीं इस रीति से अर्थ करेंगे तो भले ही उसके छियानबे प्रतिशत हो लेकिन योद्धा बहुत अच्छा होने से लड़ेगा जैसा हमारा अभिमन्यु ने लड़ा था पूरा कवरव सेना चारों दर से घेर लिया था तब भी उन्होंने लड़ा था बाद में मार गया वो बात अलग है मरने का कारण यह हुआ कि वो लोग लड़ाई के नियम को भंग किया यदि लड़ाई का नियम का भंग नहीं करता होता तो आज मनु को जीतना संभव नहीं था अब मनु आराम से उनको जीत के वापस आने वाला था या तो युद्ध विराम हो जाता तो क्योंकि उनको बहुत अभिमान आ गया अभिमान आ गया तो उन्होंने युद्ध नियम का लंघन किया लंघन यही है कि अकेला इतने लोगों को लड़ना नहीं चाहिए ये एक व्यक्ति को मैंने एक व्यक्ति जो है प्रति है और बाकी सब तो योद्धा है ऐसे नहीं होना चाहिए वो लंघन माना जाता है और वो चक्रव्यूह के नियम के अनुसार भी उसको ऐसा माना जाता है जो भी है तो ये स्थिति ऐसी है इसीलिए यहाँ विशेष विचार करना चाहिए एक कहा ब्रह्मा सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारण वेदांत शास्त्रादेव अवगम्य ये हमारी प्रतिज्ञा है हम शुरू करते हैं प्रतिज्ञा करके शुरू करना पड़ता है पहले प्रतिज्ञा की है फिर दोबारा एक बार करते कि हम तो ये कहते हैं तत्व तत्व शब्द से ब्रह्म को ले रहे हैं तत्व समन्वया तत्शब्द हैं ना तू से तो पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति है और तत्शब्द से उस ब्रह्म को लिया वो जो ब्रह्म है जिसके बारे में हम क्या कहते हैं सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारण द्वितीय सूत्र में निश्चय किया वेदांत शास्त्रा जो तृतीय सूत्र में निश्चय किया एवं अवगम्य यही हमारी प्रतिज्ञा है वेदांत शास्त्र से ही उस ब्रह्म को जान सकता है और किसी को नहीं जान सकता और वेदांत शास्त्र कोई कर्म उपासना के बारे में नहीं कह रहा आपका तात्पर्य से नहीं है कम से कम ये चार हजार तो हमारे लिए छोड़ दो बाकी तो छह नफे तो तुमने ले लिया अब तुम अपने पास तो सबसे ज्यादा आपके पास है चार हजार केवल हम अलग करने के लिए मांग रहे वो भी डेने को तैयार नहीं वो बोलते है ये भी हमारे लिए ही होना चाहिए ऐसा वो पारी पारिपल सुनाने के लिए मतलब कथा सुनाने के लिए चाहिए है उनको तो ये सुना है। या इसी कथाएं हैं ऐसे करके कथम कैसे आप ये प्रतिज्ञा कर लिया हेरू देना पड़ेगा प्रतिज्ञा के बाद पे हेरू होता है तो समन समन्वया हमने पूरे वेदांत को छानबीन करके मनन चिंतन करके देख लिया कि सारे वेदांत का अर्थ तो ब्रह्म में ही है और कहीं नहीं वेदांत पढ़ना है तो उपनिषत् पढ़ना है पढ़ने से ब्रह्म ही समझना था इसलिए ब्रह्म में है समन्वया इसकी व्याख्या कि कैसे समन्वय है सर्वेदाषु वाक्या तात्पर्य एकदस्यर्थ से प्रतिदकता ये समन्वयाद का अर्थक समे वेदातेशु जितने भी वेदाता आप लाइए उन सब में वैसा शा, जितनी शाखाएं हैं एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद होनी चाहिए उन सबको ले लो वेदांतेश अर्थ से प्रतिवादक है उसके तात्पर्य रूप से जो शब्दार्थ में आप जाते हैं तो तात्पर्य से निर्णय लिया जाता है उससे यही ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं समन्गता जैसे आप दिखाइए कौन सा वाक्य है ऐसे सब तो बोलते हैं सदैव सौम्याग्र आसीन एगमेवा द्वितीय ये वाक्य क्या कह रहा है ब्रह्म को ही कह रहा है ये कर्ण में कहा आए कह रहे सदैव सौम्याग्र आ सौम्या इस सृष्टि के पहले सब कुछ सद ही ब्रह्म था वो एक था और अद्वितीय था आत्मा वा इदमेगा एवं और ये सृष्टि के पूर्व में आत्मा एक अकेला ही था तदेद ब्रह्म वो कौन है वो वो ही ब्रह्म है वो कैसा ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म है पूर्वम अनपरम अनंतरम अबाक्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूहु ये वाक्य है तो वो ब्रह्म है उसका कोई पूर्व नहीं मतलब कोई कारण नहीं उसका कोई कार्य नहीं उसका कोई अंतर नहीं उसका कोई बाहर नहीं वो सबके अंदर है सबके बाहर है अयम आत्मा ब्रह्म वो कौन है वो ब्रह्मा? बोला यही है ये आत्मा ही ब्रह्म है ये वाक्य है ये आत्मा ब्रह्मा सर्वानुभू ये आत्मा ब्रह्मा कहले पर ये परिचिन हो गया यहाँ है मान लेंगे बोलता यहाँ नहीं यहाँ तो भोक्ता है बैठा हुआ है किन्तु सर्वानुभू इसके साथ सबका भी अनुभव करता है इसका मतलब उसी ब्रह्म को इसी आत्मा को ब्रह्म रूप से प्रत्यक्ष भी दिखाया सर्वानुभू सर्वात्म भाव में सबको अनुभव करने वाला ब्रह्म अमृदा और ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है उसका क्या है बोलते हैं इदम अमृतम ब्रह्म ये मर्त्य रूप से दिखाई पड़ता है वास्तव में मर्त्य नहीं है अमृत ब्रह्म ही है इत्यादि ही इत्यादि वाक्यों का अर्थ समझ लो यदि आप जानते हैं इन वाक्यों का अर्थ जान लो जानने से आपको मालूम हो जाएगा ये सारे वाक्य ब्रह्म को ही कह रहा है और किसी को नहीं कह रहे अलग अलग उपनिषद का लिखा है छांदो के है आय बृहदारण्य है और मुंडक देखिये एक एक वेद का एक एक उपनिषद दिखा है हाँ ये सब ध्यान में है भाषिका पहले छांदो तो साववेद का हो गया आयद्रेय एक ही उपनिषद हमारे पास कौशिक भी है ये तो ऋग्वेद का हो गया और वृदारण्य का ये हो गया यजुर्वेद का और मुंडक हो गया अक्षरवेद देखिए चारों परिषद में से एक एक लिया ऐसा तो बहुत बोल सकते हैं किंतु मुख्य रूप से एक लेकर के वो ही दिखाया अब इसकी चर्चा आगे बहेगी पूर्णमेवाशिष्य <us> ओ